कहा वह जन्म ले उत्पन्न होते हुए शरीर में प्रविष्ट हो जीवात्मना शरीर में प्रविष्ट हो करके जीवात भाव से भूतानी अभिवेख्यत मैंने व्या करोत उसने भूतों को सम्यक प्रकार से टटोल के चिंतन करके सोचना समझने की कोशिश की सोच रहे समझा विचार्य चेतरे चेतरे देखो भूतान व्या करोत मैंने विविच अक्रोत विविच का करके समझने कैसा किया कि क्या वास्तव मेरे से अलग है क्या इसकी भी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है क्या ये पारमार्थिक सत है ऐसे एक के कोई के को अलग अलग हर अलग को समझने की कोशिश किया आनंद गिरी में क्यों एस स्वतः सत्ता अस्थि ऐसे उसने विचार किया उसी को यहाँ पर कहते मंत्री विचार क्या निकला विचार करके निश्चय कर लिया भाई इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है विचार्य व्यतिरिक्तम स्वतः सत्ता कम वाव दिशत व्या न किंचित व्यात वक्त शक्नोमी थी निश्चित क्या देखा निश्चय कर लिया कि भाई वास्तव में भाई मेरे से अन्य आत्मा से भिन्न कोई दूसरा स्वतः सत्ता वाला है करके कोई पूछेगा मैं क्या बोलूं वक्तम निश्चय कर लिया तो मैं यही बोलूंचा आत्मा से भी कोई चीज है ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता इस प्रकार का उसने निश्चित निश्चय कर, कर लिया इसी को यहाँ पर भाष्यकार कर रहे देखिए सब परम कारण के न आचार्य ना। कब होता है थोड़ा कर लेगा जब कदाचित मान लो भगवान को परम कारण का आचार्य गुरु मिल जाए उनकी कृपा से आतज्ञान प्रबोध कैसा है वो आचार्य आत्मज्ञान प्रबोध को आत्मज्ञान संबंधी जय जागृति को पैदा करने वाला शब्द का याम महावाक्य भेरिया वो क्या बजाया गुरु ने वेदांत महावाक्य रूपी भेरी को बजाया वो आपके कान में घुस गया उसने तुम तो, तो मसीह बोला वो आपके कान में चला गया यही है वेदांत वहाँ क्या आया भेरी बोल है उसको और भेरी को बजा कौन रहा है गुरु बजा रहा है सुन कौन रहा है चेरा सुन रहा है तब चेड़ा को ज्ञान हो गया ज्ञान हो गया कहते है आत्मज्ञान प्रबोध को कर वाला शब्द को उत्पन्न करने योग्य वेदांत महावाक्य रूपी भेर महाभेर वेदांत महाभेरिया क्या वेदांत महावाक्य रूपी भेदी में तत्कर्ण मूल मूले ताट्य मानयाम तत्व तो ने रूपा जीवात्मा के कान के मूल में, में ताट्य मान याम उदक आवाज पहुँचा दिए जाने पर सृष्टि आदि कर्तृत्व प्रकृतम पुरुषम पूरी शया नो सृष्टि आदि कर्तृत्व ने जो प्रकृत है वही पुरुष है पुरुष क्यों क्योंकि ये पुरुष है आनम इस शरीर में शही पुरी में सोया हुआ तीन क्रीडा स्थलों में घूमते फिरते रहने वाला होने से इसका नाम पुरुष हो गया और एक कौन है पुरुष वही ब्रह्म है बृहत्तम बृहत ब्रह्म संस्कार कर दिया बृहत बृहत सर्वजाप उसका स्पष्टीकरण तत्तम तत्तम क्या है ये तकारेन एकेन लुप्त एक प्रकार का लुप्त है क्या यहाँ तत तमम सतम तथा हो गया व्याप्त व्याप्ति में भी अतिशीर्ण व्याप्त तमप प्रत्यय तमप प्रत्यय वो अतिशीर्ण व्याप्त जो है उसको कहते है तत तमम यानी व्याप्त तमम और कहते ना कदम है व्याप्त परिपूर्ण इत्या आकाशक्त आकाश के समान परिपूर्ण ब्रह्म को प्रत्युदा उस अनुभव कर लिया खत्म वो अनुभव की अनुभूति भी बताओ काम ब्रह्म मम आत्मा स्वरूपम आदर्शम दृष्टवान ये जान लिया अरे मेरे जो आत्मा है इस आत्मा का स्वरूप क्या है वो यह ब्रह्म ही है ऐसा आदर्शम दृष्टवान ओ विचारणार्थ कुय मैंने जान लिया आज तक हम तो संसार वटक रहे थे आप जो गुरु कृपा से मैंने जान लिया और अनुभव कर लिया यही मैं वो ब्रह्म हूँ या आश्चर्य का द्योतकन करने के लिए पृत किया हुआ है तस्मात नाम तम इद्रं तम इंद्रितगते पर परोक्ष प्रया वही देवा देवाद को देखने वाला इदं या कौन है इधम जो आत्मा है उसी को वो इदम रूपे परम ने देख लिया इसलिए इदम को ध्रुव मैंने देखने वाला इधर नाम नामा। हो गया इधम द्रो नाम इधरो नाम तब वह जो नाम वाला था लेकिन उसको लोग क्या कहते हैं इध इंद्रम संतम इंद्र इत्याच होता हुआ भी उसको इंद्र ऐसा कहते हैं लोग ऐसे क्यों कहते हैं परोक्षेण परोक्ष बड़ों का सीधा नाम नहीं बोलना चाहिए इसलिए ऐसा परोक्ष ये कैसे पता चला ये श्रुति करी परोक्ष प्रिया वही देवाहा की परिसमाप्ति करने के लिए दो बार कह दिया परोक्ष प्रिया ही यत् साक्षात् योक्षात ब्रह्म सर्वांतर अश्यत अपेण तस्मा पश्यो नाम परमात्मा इसलिए वह इधम रूप से जो साक्षात् है अप्रोक्ष है ऐसा ब्रह्म को सर्वांतर रूपेण अनुभव किया और अप्रोक्ष अनुभूति कर लिया क्या जाना नहीं पढ़ लिख कर जान लिया कोई शब्द ज्ञानी की बात नहीं अपरो कर लिया अपरोना जो ऐसा ब्रह्म को देख लिया अर्थात अनुभव कर लिया उसका नाम हो गया इद्रो नाम कौन है वो शुद्ध ब्रह्म परमात्मा है इधंद्रो हो गई नाम प्रसिद्ध ईश्वर वास्तव में ईश्वर में इधंद्र नाम से ही इस लोक में प्रसिद्धि है समझो कहीं फिर क्यों नहीं बोलते लोग ईश्वर को बोलतेश्वर कोई नहीं बोलता इंद्राय स्वा है? है प्रश्न के जब आपने कहा कि वही के आधार पर लोक में प्रसिद्ध है हा वही तो आप दे दिया ना? हाँ, वही। इसके आधार आपने, आपने कह दिया लोक में प्रसिद्ध है ईश्वर का नाम इधन्द्र कोई बोलता है नहीं तब का पास ही है तमेव इंद्रम संतम वही जो ईश्वर है जो इंद्र नाम वाला होते हुए भी इंद्र इति परोक्ष इंद्र ऐसा परोक्ष भाव से परोक्षाभिदान आचक्षत है परोक्ष कथन के द्वारा शब्द के द्वारा कथन की जैसे पिताजी बोलते माताजी बोलते नहीं क्यों बोलते ना पुकार चाहिए नहीं, नहीं पुकारना चाहिए नहीं पुकारा शास्त्र सिद्धांत से नहीं पुकारा है कोई पूछता है तो बोल दिया जाता है हमारे पिता श्री का ये नाम है वैसे व्यवहार के लिए कभी नाम से नहीं बोला अपने बड़े कोई भी चाचा है मा, मामा मामी मौसा मौसी दुनिया भर से रिश्तेदारी किसी का भी नाम नहीं लिया जाता यहाँ भी ये बन जाते हैं रिश्तेदारी बने चाचा गुरु दाता गुरु मामा गुरु ताता गुरु यानी गुरु हो जाते हैं यहाँ भी दुनिया भर के कोई लंगोटी गुरु है तो कोई पसम का गुरु है कोई बीस का गुरु है कोई माला गुरु है अखाड़ो में तो जब पंच गुरु बनाना पड़ता है अखाड़ में तो पांच गुरु होते हैं झटका गुरु अलग होता है <laughs> अलग अलग गुरु होते हैं, कम कम से पांच, कोई झोली गुरु होता है झोली देता है ना वो झूली गुरु न्यवस्था है तो इसी तरह यहाँ पर भी कहते हैं कि भाई देखो परोक्षार ब्रह्मविद्यवहार आर्थ ऐसे व्यवहार के लिए कहा जाता है उस भ्रम को इस प्रकार से वातव ब्रह्म विद स्व्यवहार आचर्ज पूज्य तो प्रत्यक्ष नाम ग्रहण भया उसका प्रत्यक्ष ग्रहण करने में भय लगता है सीधा नाम लेने से नुकसान पहुंच सकता है इसे नहीं लिया जाता है गुरावात्मनिच्च्वरे बहुचन प्रीत तो एक जब भी उनके लिए बोलना है तो बहुचंद और एक श्लोक में गुरु आत्मा ईश्वर और पति ये सब का किसी नाम नहीं लेना ऐसे एक श्लोक है कई बताया इन लोगों का नाम बड़ों का कभी भी नहीं लेना चाहिए आ, आत्म नाम गुरोर नामा नामाति कृपण से नामा अतिकृपण का भी नाम नहीं लेना चाहिए नामाति कृपण से छ्रेय का व निया ज्येष्ठ आप पुत्र का नाम कभी नहीं पुकारना बुगा, सबसे बड़ा लड़का होता है उसको भी नाम से नहीं पुकार ज्येष्ट आपत्ति हो ना, और कल पत्नी को भी पति पत्र पति का नाम ना पुकारे पति भी पत्नी को नाम से नहीं पुकार ये शास्त्र का विधि है और भी श्लोक में कई श्लोकों में सब का निषेध किया किन किन का सब गिनाया हुआ है वहाँ तो परोक्ष प्रिया ही देवा तथा ही परोक्ष प्रिया परोक्ष नाम ग्रहण प्रिया ईव या इव समझो ऐसा हो। होता है अपने ही कल्याण के लिए नाम नहीं ले रहे हैं इस तरह काम बोला ना उसमें आप कल्याण के लिए नाम ले तो उनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है नुकसान अपना होता है इसीलिए ही नहीं लिया जाता है इसलिए युवा परोक्ष प्रिया परोक्ष नाम ग्रहण प्रिया युव ही ए वही यशमात अथवा युवा है उसका एव अर्थ देना वही यशमात देवा जिसलिए देवता लोग परोक्ष ही होते है ऐसा एव अर्थ में भी ले सकते है अरेव आचार्य उपाध्याय है चुप्त प्रीतिम कुरो के न तो विष्णु मित्र ना, देखो दुनिया में भी देखने मिलता है आचार्य जी है उपाध्याय जी है गुरु जी है बोलने से आदमी बड़ा खुश हो जाता है, है यानी अरे कहो अमुक में नाम जैसे पुकार बुरा लगता है मित्रों का नाम जैसे पुकारता है बड़ों का नाम पुकार रहा है ठीक नहीं लगता व्यवहार इसी प्रकार यहाँ पर जिस लोक में जिक्र मिला वैसे यहाँ परमात्मा के साथ भी हो गया कि सर्वदेव नहेश्वरा जब बड़ों के हाल है अरे सभी देवताओं उनका भी देवता और तो परमात्मा परमेश्वर ब्रह्मा ना आत्मा उसका नाम कैसे हम सीधा पुकार सकते हैं इसलिए हम वहाँ इंद्र बोलेंगे इध इंद्र नहीं बोलते हैं। दिर्वचन प्रकृत अध्याय परि समाप्त जो है ये प्रकृत अध्याय का परि के लिए अध्याय और द्वितीय अध्याय आरम्भ होता है अरण्य क्रम से पांचवा अध्याय आरण्य क्रम से पांचवा ये पता है न तीन जा चुका है चौथे से आप पढ़ रहे हैं, चौथा पांचवा छठा ये तीन ही अध्याय उपनिषद इस आरण्य क्र में इसलिए आपने चौथा अध्याय अरण्य का अनुसारण चौथा उपनिषद अनुसारण प्रथम अध्याय पढ़ चुकी हूँ विचार आरम्भ होता है जिस चौथे अध्याय में बहुत सारी बातें कही गयी है की सारे बात सच्चा सृष्टि के और बता दिया क्या क्या बताया उसने भूख प्यास बढ़ा दिया भाग गया भागने लगा उसको पकड़ने की चेष्टा करी ये वास्तविक कथा है क्या ये ऐसे हुआ था कभी अनादिकाल में सच्चाई में सृष्टि के आरम्भ में विचार हो रहा है पश्चिमी चतुर्थी अध्याय ये जो चौथा अध्याय आपने भी पढ़ा बीत गया अरण्य का अनुधारणा और प्रसिद्ध अनुसारणा प्रथम अध्याय बीत चुका है जो पढ़ चुके हो उसमें ऐसा आगे आएगा विवक्षिता इति विवक्षिता विवक्षित जोड़ देना चाहिए विवक्षिता अंतिम बंग पर साठ हमारे पृष्ठ में इति मिला नहीं एवं आत्मा नान्य भाषा का अंतिम बंग भी इति इसके बारे में होना चाहिए शब्द विता पीछे नहीं साठ पंचमेशी में नान्यत्मा नान्य जो भी नया हो सकता है उसके बाद विवक्षिता शब्द होनी चाहिए और होगा तब वाक्यार्थो तो विवक्षिता ऐसा अन्य तो हो जाएगा इसे इति के बाद विवक्षिता ये पाठ होना चाहिए तब अन्वय हो जाएगा चौदह अध्याय में जो कुछ भी चर्चा हुई है वो समस्त अध्याय को एक वक्यूपेण लोगे तो उस वाक्यार्थ यही विवक्षित है क्या विवक्षित है तकत है कगदुत्पत्ति तड़क संसारी सर्वशक्तिद् जगत्वंत्र अकाशाद्रमेण सृष्ठ स्वात्बोधा सर्वाण प्राणादरिरा स्वयं प्रवेश प्रवेशनमार होतम ब्रह्म अस्मती साक्षात्बुत तस्मत सै सर्व एक एव आत्मा धान्य वाक्यर्थ विवक्षित यह विवक्षित है एक में आत्मा है ये बहुत करा विवक्षित इतना ही अविवक्षित है एक में ब्रह्म है ये सिद्ध करना पहला अध्याय का पूरा का सार या दे दिया जगत की उत्पत्ति ऐसी प्रलयित करने वाला कौन है वो वो असंसारी है वो ब्रह्म जगत उत्पत्ति प्रणयृत असंसारी और क्या है वो सर्वज्ञ है सर्वशक्ति सर्ववित सर्वज्ञ क्यों कह रहे हो हैं? सर्वम जानातीति सर्वज्ञ सबको सर्व यहाँ क्या समय ना क्यों सर्वित भी आगे आगे सर्वम व्यक्ति थी सर्वित दोनों पर्याय वाची हो जाएगी इसे सर्व सर्वम जाना सामान्य रूप और विशेषता सर्व प्रकार और सर्वशक्तिमान भी है वो चक्रस्त अनुपाया और तो किसी वस्तु की उपाद स्वतंत्र अनुपाता कोई को ग्रहण वस्तुअ लोकान्द क्यों किया? स्वरूप का निर्णय के लिए सर्वान्य च सर्वानी प्राणाधि और जितने भी सर्वानी सभी के प्रणाधि शरीर है सकल शरीरों में स्वयं करने, करने के लिए ही इसलिए क्या किया प्रथम था तुम निगम ब्रमा प्रवेश किया प्रवेश करने के बाद की को अपने आत्मा को यथार्थ जो था ब्रह्म अहमद साक्षात अनुभव कर लिया ये, ये। का पूरा अध्याय का निचोड़ है अध्याय उसका निचोड़ दे दिया समझा और उसका भी वर्कोड़ पूरे अत्या दे दिया और उस अध्याय को एक अस्मात इसे निष्कर्ष है एव एक एवं आत्मा ईश्वर शब्द से जो कहा गया था वही एव में है। नान नहीं थी, तो तो था। इसमें क्या क्या था, प्रमाण है भाई, श्री राम इसी प्रकार से कहा गया है समाता बने समाहमा इति विद्या संहितोपनिषद वाक्य शेषोप या एक वकार नहीं ये टिका थी अन्य भी में मैं इसी का संहिता भाग में भी ऐसा वाक्य ऐसा मंत्र आया मानता में एक ही आत्मा है ऐसा और अन्य उपनिषदों के बारे में सुनो विद्या ऐसा भी लिखा है किस तो प्रकार से समझो जानो खगरासी तो ऐसे भी आया और यहाँ पर भी इसी प्रकार की के दादा क्या जगह में विभिन्न प्रकार से कथन करता है। फिर पूर्व पक्षी कहता है महाराज ने अध्याय का निचोड़ बताया उससे घुस जाएगा शरीर में है? जो लम्बा चौड़ा व्यापक चिंटी का बिल में घुस गया हो सकता है ऐसे चिंकी का पिल कितना होता है, तो होता है। उसमें हाथी चढ़ा जाता तो फिर सर्वोत्री बात करते हो आप युक्ति दे रहा है पूर्व पक्ष सर्व अप्रविष्टम नास्ती तो तो कोई है नहीं प्रवेश कहा हो सकता सर्वगत सर्वगत मात्र प्रवेश भी नहीं है मात्र अप्रविष्ट ऐसा कोई नहीं है। अरे चिंटी का चित्र तो बहुत बड़ा हो गया जो नहीं है ऐसा जो कोई जगह नहीं है, जा जा है।, तो प्रवेश तो ता -ता है जो ऐसा जगह होनी चाहिए नहीं नहीं जैसे आप इस कमरे के बाद पहला कमरे में आप किसी का प्रवेश कर जाओगे हो नहीं सकता विदारी प्राप्त और उसमें भी विचित्र सीमा करता रहा मैंने अपने से बिना अलग शरीर थी उसके दो दूसरे जगह और आप जिसको ट्रिलिंग करोगे में, में रहेगा जहां आप नहीं है जहां आप नहीं है उस देश में कोई चीज रहेगी जहां ब्रह्म नहीं है वहां कोई घुसेगा सर्वत्र व्यापक वस्तु में इस प्रभारी प्राप्त हो पीलिका सुशीलम ऐसे पीलिका अपना छिद्र बना करके जमीन के थोड़ी सी शंका खरीद तो पर तो अरे तो है।, हाँ है मैं तुमको आपकी चीज़ खड़ा तो कर देते हैं ये तो दे दे है बिना अंकों ने देखा कैसे पूछा तुमने अरे बिना अंकों ने मन का संकल्प कर दिया कदम निर्माण नहीं हो ना अरे भूत अभी तो आप भूतों की भी उत्पत्ति नहीं हुई है भूतों की उत्पत्ति होगी, फिर उसे जो से हो मन होगा, हो हो तो एक मैं बुद्धि कैसे कर देगा यही शंका होना चाहिए था आपने इसे क्यों नहीं पूछा ये भी पूछो मेरे से अकर्ण सन ईता अनुपाद किंचित फिर बता बिना कोई चीज लिए ही सारा सृष्टि बना दिया उसने इस पर क्यों नहीं शंका कर रहे हो ये भी शंका पूछना चाहिए अरे हमने तो देखा कुला तो भाई मिट्टी लेता है तो घड़ा बनाता है और ब्रह्म ने बिना कोई चीज कहीं बना दिया सारा सृष्टि ये कैसा हुआ इस तरह क्यों नहीं शंका कर रहे हो ये भी एक शंका हो सकती है यहाँ इतनी तस्वीर निर्भिन्न इतनी नहीं उसने चिंतन किया मुख फट गया भा? ये कैसा होगा अरे आप चिंतन करो कोई चीज हो जाएगी क्या संसार में उसे तो नहीं देखने को मिलता से, फुट जाएगी जमीन और निकल आएगा ये भी तो शंका है, बोल शंका पूछनी है इतनी और हम शंका उदाहरण किया उसे चेतन तो दो दो वे तो वे चेतन कहा ये कैसा हो सकता है तो पे की करी, बना कहा है। तो तान। तान। आपको बोलना चाहिए प्रवेश भी कर दिए जो अन्न पैदा किया वो भी अपने पोखर खा लिए अरे ये सब क्या विचित्र बद जिसको पकड़ने की इच्छा हुई सब बात वही है समर्थन कर रहे तो ये वास्तव में वेदाजापन्नता है तो बात नहीं है ठीक है हाँ नहीं नहीं ऐसे मत करो तो भाई भाई है ऐसी सच्चाई है ये सब कैसे अभी हमने आपको बताया आत्मा का अवबोध मात्र करने तत्व का बोध कराना विवाद ये बाकी बातें कही गई है ना निकिना विवक्षित्वा। निकिना विवक्षित्वा। बीच पीछे जो, जो कहा गया वो सरो तो बनाया है। देती मायावी मा। जब एक छोटा सा मायावी कोई बिना तो कारा बना करके दिखा देता है कि आपको अनेकों जीवी बना देगा भी लड़ाई लड़ाई झगड़ा हो गया सब कुछ सही बताते ना ऊपर आया मन मैंने जा रहा था माया भी उनको बुलाता दिखाओ भैया हुआ तुमने क्या देखा राजा जो बोल दिया बेचारे को कुछ नहीं जलों में किरा भागी छुट्टी कर देते माया भी लोग अपमानित होते थे तो एक बार एक मायाविनी देखा अच्छा ऐसा होता है कोई बात राजा के पास गया राजा के पास गया और ऐसा उसने जाल भैंकर दिखा दिया दमाशा की राजा परास्त और राजा ने जो है उस मायावी के दादाजी के पास पहुंचा मैंने वर्तमान राजा के दादा वर्तमान राजा के दादा का क्या किया वो भी राजा था उस समय का इस मायावी के दादा के पास पहुंचा और कहा भगवान आपके बहुत पैसा वगैरह है आप हमें जो है दो लाख स्मरण दे दीजिए उस जमाने का दो लाख स्वर्ण जब दादा के जमाने का और हम अपनी सेना को जब खिलाने पर जरूरत है अब अकाल हो गया सब गड़बड़ा रहा है तो चलो तो हमारे दादा ने जो है उनको सहयोग दे दिया और सहयोग दे करके सारा युद्ध हो गया युद्ध हो गया जीत भी गया राजा उसी के बल पैसों के बल पे पैसा मिल गया शस्त्र मिल गया जीत गया जीतने के बाद राजा अपना राज कर रहा है और उसके दादा रोज के बाद कब दोगे कब दोगे अरे रुको अभी तब जनता भी शांति से फैल रहा है सब उथल पुथल हो रखा था सब सिस्टम बनेगा फिर कर हम इकट्ठा करेंगे टैक्स लेंगे तब तुमको देंगे इतने जो वो मर गया उसका बेटा हुआ राजा अब इसका भी बेटा था जो मायावी का बाप वो उसका साथ जाए हमारे बाप का दिया हुआ दे दो हमारे बाप का दिया दे दो तुम्हारे बाप ने लिया था दे वो? अभी नहीं अभी नहीं था ये करते करते करते वो भी मर गया अब ये राजा बैठा हुआ है अब मायावी इधर है सारो दृश्य बना दिया और उसके राजा आता आता बन गया खुद सब खुद वनग्यास में प्रवेश करके सारी लीला हो गई उसके बाद जो है बिठा दिया अब कहा की राजा आपने देखा सच्चाई क्या है आप जो दो लाख स्वर्ण का व्याज दर व्यास तर व्याज व्यास्त मिला जुला करके इसे बीस लाख स्वर्ण हो गया है आप दीजिए हमें दक्षिणा नहीं चाहिए हमने जो दिखाया है वो उसके पैसा नहीं चाहिए लेकिन हमको केवल कर्जा चुकाओ राजा हाथ जोड़ दिखाए भैया जान पर जा तुम्हारे जैसे मैं संसार रूप में नहीं सकता है और सब ने चिल्ला हाँ हमने कभी देखा ही नहीं ऐसी माया और सारे चमचे कहा बोले गए थोड़ी बोलेगा सच्चा ही है ये सच्चे बोलेगा गए तो राज्य को देना पड़ जाए सबने बोला हमने तो देखा ही नहीं महा माया भी हो तुम, तुम तुम्हारे से कोई माया भी नहीं संसार में जय जय कार हो गया उसका खूब उस हजार जो मिल गया रुपया चला अरे माया भी बना सकता है ऐसे अनेक जीव बना दिया प्रवेश कर गया सारे सृष्टि वाला दिखा सकता है युद्ध दिखा दिया सब कुछ तो महा भी है ईश्वर का महा देवा सर्वशक्ति सर्व में दक्षा महा देव सर्वशक्ति माने है सर्वे दक्ष सारे चीज का निर्माण कर दी इत्यादि जो कथन कर रहे हैं यह कोई आश्चर्य मायावी बदवा जब मायावी के समान भी लो ईश्वर ने जगत को निर्माण कर दिया है महा देवा सर्वशक्ति सर्व में सुखा बोध प्रतिपोत्य लोकवदाख प्रपंच है साधारण माया विधि स्विन्न स्व में विद्यमान परिकल्पित माया शक्ति अनंत वस्तु में निर्माण करता है सब प्रवेश कर गया सारी लीला व्यवहार कर दिखा देता है और प्रलय करके दिया दिखा दी तो एक साधारण मायावी त्राच जबरदस्त कार्य कर दिखा सकता है यह तो महा भी है ईश्वर वह देव है सर्व प्रकाशमान है सर्व शक्तिमान है उसने इस सृष्टि को निर्माण किया है वो भी किस लिए करना पड़ा सुखावोधर प्रतिपत्थम अनायास ही मंद मध्यमाधिकारियों को उस अद्वित भ्रमावोध हो जावे इसलिए ही करना पड़ा लोक आदि प्रपंच और लोक के समान ही यहाँ पर भी जो है न आपके आदि को विस्तार से बताया गया ताकि व्यक्ति वह आसानी से समझ में आ जाए जब लोक में आपको कोई बात है समझानी है समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं कहानी बना देते हैं कुछ तो हुई कहानी बताएंगे कुछ तो बनाकर बता दें है नीश्विधा मै है जो जो प्रश्न पूछा उसके लिए बाहर से जवाब दे दिया गया कहा पहले ऐसे एक राजा था वो ऐसे ऐसे समस्या में फंसा उसको ये करना पड़ा उसको ऐसे ऐसे जवाब दिया जाता है कि पूर्व में बीता हुआ किसी घटना को लिया और उस घटना को लेकर के वो वर्तमान समय में उस युद्धि का जो प्रश्न है धर्म संबंधी या मोक्ष संबंधी ज्ञान संबंधी उपासना संबंधी सारे जवाब देते जाते हैं कई लोग प्रसिद्धि है आख्या के द्वारा नया समझाना और पुड़ियों की कहानी तो बचपन में सभी सुनते ही है दादा दादी नाना नानी वगैरह से नहीं होते ही तो बना बना के सुनाते हैं अंग्रेजी में जो मुर्गा का जो लड़ाई हो गया किस हुआ मुर्गा का सांड से लड़ाई कभी हो सकता है परिकल्पना किया गया शक्ति सामर्थ्य अधिक वर्णन करने के उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है अगले को अनायास बोध हो जाए इसीलिए आख्याय आदि का प्रपंच किया प्राण नाम का तो वैसा हुआ, हुआ वो हुआ देगा इंद्रिया इत्यादि इत्यादि विद्या असुरद्याद युक्त तरह पक्ष इसलिए है युक्त तरह पक्ष तो ये भी बन जाता है मन मध्यमाधिकारियों के लिए एक तो पहला पक्ष तो था युक्ततम है वो पक्ष और जगत उत्पन्न नहीं हुआ साफ बात है ये तो बोध कराने के लिए कल्पना मात्र ही है और दूसरे मैंने मान लिया कि ईश्वर है उसकी शक्ति भी है सब कुछ है और उसने सब निर्माण किया युक्त धर्म होता में निराकारी है। उसने से जीव के द्वारा प्रदूष्य जगत को निराकरण करते हुए उन्हें निराकरण करने के लिए बोले किया फिर उसकी अपमान करने की प्रक्रिया अपनाई गयी है ये उत्तम अधिकारी का मामला है मंद के लिए तो आध्याय के माध्यम ऐसी सर्वशक्ति ईश्वर को माना गया मायावान ईश्वर को माना गया तुम परिज्ञान आख्याय कार्य परिज्ञान से किया कोई फल बताना इष्ट नहीं है यहाँ यानी कि इस ज्ञान से भी आपको कुछ न कुछ लाभ हो कोई फल मिल जाएगा यह लोग परलोक की कोई न कोई नहीं इस आख्याय को जानने का इस कथा को जानने का कोई फल नहीं पुराण आदि में क्या आता है प्रत्येक कथा का फल वर्णन करता है अरे कथा है सुना तो जो ऐसा सुनता है ऐसे करता ऐसे मिलता है ये भी सृष्टि की संकल्प किया मैं बहुत हो जाऊ उसने लोगों को सृष्टि किया लोगों में ये किया उसने भूख क्या छोड़ दिया एक कथा ही तो है लेकिन इस कथा को श्रवण करने या श्रवण कराने का कोई फल नहीं इसलिए भी कहना पड़ता है कथा परिषद में वैसे वर्णन आया जो इस जो नाच के तो को सुनता है सुनाता है श्राद्ध काल में क्या ब्राह्मणों के उसका मुख्य फल है उपनिषदों में भी ऐसा प्रसंग है कि पुराणों की बात नहीं इसलिए कह रहे हैं, कार आख्या के स्तर की जो सृष्टि संबंधी आख्याय का जिस किसी उपरिषद में आप देखेंगे उनका कोई फल नहीं होता एक बात लक्ष्य है अद्वैत बोध कराना एक स्वरूप प्रज्ञा तू अमृतम फलम सर्वोप्र सिद्धम जीव भ्रम स्वरूप का परिज्ञान होने से अमृतत्व मोक्षा जो फल है ना प्रसिद्ध फल है उसी फल इस आख्याय के द्वारा ही प्राप्त कर जीव का बोध होगा और जीव ब्रिक्व ऐसी मोक्ष में फल मिलेगा इसलिए मोक्ष फल में परम्परिया एक साधन बन गया आख्याय स्मृतिषु गीता दियासु समं सर्वेषु भूतेषु झ परमेश्वर इत्यादीना गीता भी विभिन्न प्रकार शब्दों में कहा है समं सर्व भूतेषु इत्यापर्क्याय सामं पश्य इति ज्ञात उत्तर स्मृतियों सम सर्व भूतेषु ष्टन परमेश्वर विनश्यत अवनश्य स पश्यतीलोक है और द्वितीय पाद दृष्टव्या ये समस्तम ईश्वर दिया वो द्वितीय पादे वस्तव की कम है सत्च स चरमेदात स्वरूप तेज वेद मोहम्मद भागवत पुराण का भागवत पुराण के दो श्लोक दिया है उप समी सर्वत्र आत्मा ये टुकड़ा टुकड़ा प्रथम और तृतीय पाद दिया है श्लोक का आनंदी कार ने प्रथम और तृतीय प्रथम पाद समी सर्वत्र द्वितीय पादे में दिया फिर तीसरा पाठ टीका म्या नयन आत्मान चौथा पाठ टिप्पण में ततो तो ती परागति तेरा अठाईस का है ऐसे श्रुतिया परागति को प्राप्त करता है मोक्ष को प्राप्त करता है भागवत पुराण का भी श्लोक स्व सर्वेदा स्वरूप त्रिजेद स्वे वो जो परभ्रम परमात्मा है वो और वह तुम हो सच सच सर्वम इसी लिए बता रहे नवोत्कृष्ट विचार उसे थोड़ा नीचे वे कह हम अभिब्रम्ह तुम तो अभिब्रम्ह क्यों हम दोनों हस्ती के दोनों वेदान पटे इसलिए हम भ्रम तुम ब्रह्म, बाकी सब दुनिया हम हाँ उससे भी है सर्व भ्रम सब है तो ऐतदात स्वरूपम ये जो स्वरूप तो है, ये ही वास्तविक स्वरूप है आत्मस्वरूप यही आत्म स्वरूप है इसलिए भेद को त्याग दो एज भागवत प्राण है यदि ईर्द स्त राजेद परमार्थ दृष्टि यदि ईर्दा इस प्रकार उपदेश प्रदान किया प्राप्त कर लेने के बाद सन सराज इस नारक्य द्वारा कथन किए जाने पर वह राजा राज पृथु महाराज तत्याज पत्याजेद परमादृष्टि भेद प्रत्याग कर दिया और परमादृष्टि स्थित हो गया स चाप्य चाच स्मरण आप्तोध जन्मन्प वर्ग तत्र जन्मनी अर्थात जन्मनी तस्मिव जन्मनी जिस जन्म में जाति स्मरण सचापी वह भी जाति स्मरण पराशरोक्ति मैत्रेय आख्य शिष्य प्रति पराशर महर्षि ने मैत्रेय नामक शिष्य प्रति करें स चापी जाति स्मरण आप हो। तीन बता दिया जन्मता पहला तो जन्म उत्कृष्ट प्राप्त हुआ दूसरा वेदों को पढ़ा उसके सारी बात स्मृति में आ गई जाती हुई स्मरण हुआ और आज महापुरुषों की कृपा से ज्ञान हो गया आप तत्व का बोध हो गया तेव जन्म उसी जन्म में ही वो अपवर्ग मापा उसने मोक्ष को प्राप्त कर इस प्रकार का उपदेश अर्थात क्या है अनेक जन्म भी जरूरत नहीं मरता यदि जन्म उत्कृष्ट जन्म मिल जाए और स्मृति पक्की हो शास्त्रों को जो जो भी अध्ययन करते हैं यानी कि भूल जाए स्मृति भी पक्की बने रहे और गुरुजनों की कृपा के कारण से जो आप बन जाए तो इसी जन्म में ही मुक्त हो सकता है इत्यादि आदि से ज्ञान विष्णु पुराण आदियों में अनेको परिणाम इस प्रकार के श्लोक शर्दी स्मृतियों में मिल जाता है पूर्व पक्षी का तय अभी तक जो आख्याय आप आपने सुनाया है जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहला अध्याय संपूर्ण, उसमें हम तीन आत्माओं को देख रहे हैं तीन आत्मा है आप एक आत्मा कर एक आत्मा वो धोने से मुक्ति होती है और तीन आत्माओं का आपने प्रतिपादन किया ननो आत्मा नो तीन आत्मा है कौन से कौन सी आत्मा को पकड़ में आ गए इसमें तो तीन तीन कहते हाँ देखो हम बताएंगे की आपने यहाँ आप पर एक आत्मा को वर्णन किया है जो की भोगता करता संसारी जीव एक सर्वलोक शास्त्र प्रसिद्ध है सब लोग और सब शास्त्र में सुप्रसिद्ध पहला आत्मा है जीवात्मा जो कि भोक्ता है करता है और कर्म उपास आदि का जो है कर्ता से संसारी है यह एक या वर्ण हो गया आर्थिक वर्णन से भोगता हुआ और उसने कर्म किया इत्यादि जो है इस स्पष्ट लग रहा है एक तो जीवात्मा है जो की भोगता है करता है संसारी है जो की इस दुनिया में और शास्त्रों में सर्वत्र प्रसिद्ध है दूसरा आत्मा एक और उसका नाम ईश्वर है वो क्या है अनेक प्राय कर्भलोक भोग योग्य योग्य अनेक अधिष्ठान वाल लोक देह निर्माण न लिंगी न, पूरा प्राधार निर्माण लिंग कौशल ज्ञान वत्ता तक्षादित्य ईश्वर सर्वज्ञ जगत करता चेतना दूसरा एक चेतना आपकी कैसे स्पष्ट हो रहा है मेरे को और दूसरा कौन है अनेक प्राण प्राणी कर्भोग्य जो है लोगों को निर्माण किया अनेक प्राणी एक दो प्रकार के नहीं चौरासी लाखी हो हैं इन के तत्कर्म एवं फल कर्म को करने के योग्य और फलों को भोग करने योग्य ऐसा जो विभिन्न लोक उसको लोक के साथ जोड़ देना भोग्य लोक निर्माण और अनेक अधिष्ठान देह निर्माण अनेक जो शरीर कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे पियेंगे तो चौरासी योनि बना दिया गाय बनाया घोड़ा बनाया सब बना बनू कर दुनिया भर योनियों को खड़ा कर दिया इंद्रियों का अधिष्ठान रूप अनेक अधान शरीर रूपी पिंड को निर्माण किया अनेक अधिष्ठान देह निर्माण ऐसा अनुभव दो प्रकार की चिड़िया चीजों के निर्माण किया एक लोक रूपी वस्तु और दूसरा शरीर रूपी वस्तु इन दो वस्तुओं के निर्माण के द्वारा इसी निर्माण रूपी हेतु लिंगेना